हृदं भोजे कृष्णा सजल जलदश्याल तनु सरो जाक्ष मुकुटकट का भरण शरद राकानाथ राका नदना श्री मुरलिका बहन देो कोपी गणपरिवृत कुम चिता रसो पर सदा श्रीराधार कृष्णभ्या तस्यै तस्म नमो नमः नमः कमलना परमा धातिपू यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुम प्रपद्ये मुनिन्द्र मुनी ब्रजेन्द्र नंदनाघ युगल ध्यानावधान नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा <coughs> But you didn't hide it. सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व में सर्वत्र वैषम्य है समस्त प्राणी चार प्रकार से उत्पन्न होते हैं स्वेदज अंडज उद्भिज, जरायुज और तीन प्रकार से वो संसार में रहते हैं भूचर खेचर जलचर सबका रहन सहन खान पान यहां तक की आकृति भी पृथक पृथक बुद्धि क्या मिलेगी मुंडे मुंडे मतुर भिन्ना एक मनुष्य योनि को ही ले लीजिए तो आज सात अरब में किसी दो व्यक्ति का अंगूठा निशान भी नहीं मिलता कितना आश्चर्य है एक छोटा सा अंगूठा सबका पृथक पृथक कुछ भोले वाले लोग कहते हैं यह संसार नेचुरल बन गया इतना वैज्ञानिक है ये संसार कि करोड़ों वैज्ञानिक लगे हुए हैं कोई और छोर नहीं पा सके और आज ये एडमिट करते हैं वैज्ञानिक लोग कि हम संसार को पूरी प्रकार कभी नहीं जान सकते सच। भगवान की कृति को भगवान ही जान सकते हैं अरे ब्रह्मा जिसने संसार बनाया वो भी बनाने का ज्ञान नहीं था उसके पास भगवान ने ज्ञान दिया हो ऐसे होषम्य वाले जगत में क्या कारण है कि प्रत्येक जीव केवल एक वस्तु चाहता है वो भी बिना किसी के बताए सिखाए पढ़ाए नैचुरल अरे मनुष्यों को छोड़ दो कूकर शूकर कीट पतंग इनको कौन बताने जा रहा है कि तुमको आनंद प्राप्त करने का एम बनाना चाहिए सभी जीव वो चाहे चर हो चाहे अचर हो चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो ये जड़ दो प्रकार का होता है एक जड़ जीव होते हैं और एक जड़ माइक वस्तु होती है ये वृक्ष वगैरह जड़ जीव कहलाते हैं और ये पृथ्वी जल तेज ये सामान्य सृष्टि के ये जड़ पदार्थ हैं इनमें चेतना नहीं इसका भी रहस्य बताया गया कि तीन तत्व अनाज हैं ब्रह्म जीव माया इसमें जीव हम लोग हैं और हमारा अंशी हमारा शक्तिमान भगवान है हम उसके अंश हैं उसकी शक्ति है और वो आनंद सिंधु है उसमें आनंद है ये तो ऐसे बोला जाता है समझाने के लिए जैसे लोग कहते हैं समुद्र का पानी खारा है समुद्र का पानी तो समुद्र कोई बर्तन है समुद्र माने क्या बड़ा पानी बहुत बड़ा पानी के समुदाय को समुद्र कहते हैं अम्बुधि अम्बोध जलन निधि लेकिन एक नाम रख दिया है समझाने के लिए तो ऐसे ही भगवान में आनंद है ऐसा भी बोला जाता है लेकिन फैक्ट में तो आनंदो ब्रह्म्यजाना कैत्तरी उपनिषद तीन छा रसो वैसहा वो रस है सासा नाम रस तम एक एक तीन क्षण दो व्योपनिषण तो हम उसके अंश इसलिए आनंद चाहते है चाहना पड़ेगा और यह भी एक नियम है नही कष्ट क्षण जातु तिष्ट कर्म कृत कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता अतयो आनंद के हेतु ही भी नहीं प्रत्यक्षण वर्क करेगा करना पड़ेगा कब तक जब तक आनंद असली भगवान वाला अनंत अनलिमिटेड अनंत काल वाला प्रत्यक्षण वर्धमान वाला दिव्य न मिल जाएगा तब तक जीव की परिभाषा बताई गई कि जीव भगवान की शक्ति है नंबर दो तटस्थ शक्ति है नंबर तीन भगवान से जीव का भेदा भेद संबंध है और तटस्थ लक्षण बताया गया कि जीव भगवान का दास है और जीव का डिटेल तत्व ज्ञान भी कराया गया कि जीव अणु है अणुप्रमाणात् कठोपनिषद एक दो आठ एषोणुरात्मा मुंडकोपनिषत् तीन एक नौ बालाग्रशत भाग्य शतधा कल्पित चाहो जीव स विद्येय श्वेता शोपनिषत् पाँच नौ ये वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव अणु है सूक्ष्म जीव पुराण भागवत कह रहा है ग्यारह सोलह ग्यारह सूक्ष्मता पर प्राप्तो प्राप्त जीवा आचार्य गण कह रहे हैं सूक्ष्मता की जो अंतिम सीमा हो इतना सूक्ष्म हो कि कोई वैज्ञानिक आज तक देख नहीं सका मृत्युशील व्यक्ति को घेर कर तमाम लोग रिसर्च करते रहे कि देखो जीव किधर से निकलता है किधर को जाता है वो तो मर गया किसी को पता ही नहीं चला किधर से निकला आख से कि कान से कि नाक से कि मुख से दिव्य है ना इसलिए मटीरियल यंत्र हो चाहे इंद्रिय मन बुद्धि हो उससे उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता हार गए सब वैज्ञानिक और उस जीव का उत्क्रमण होता है गति होती है आगति होती है उत्क्रांत गत्यागति नाम वेदांत सूत्र दो तीन उन्नीस एक बात आप लोग समझ लीजिए वेदांत ग्रंथ में मैंने पहले भी बताया है लगभग साढ़े पांच सौ सूत्र हैं। लेकिन आचार्यों ने अपनी अपनी संप्रदाय के ग्रंथों में उसके नंबरों में हेर फेर किया है रामानुजाचार्य ने अलग नंबरिंग किया है नंबारकाचार्य ने अलग किया है गीता पेशवालों ने अपना अलग ही कर दिया है जैसे एक सूत्र है वेदांत का आत्मकृते है तो एक ने तो इतना बड़ा सूत्र लिखा और एक ने इसको दो कर दिया आत्मकृते एक सूत्र परिणाम दूसरा सूत्र व्यक्ति को गंधवत तथाच चर्शयत ये दो सूत्र हैं, एक आचार्य ने दोनों को मिला दिया को गंधवत तथा दर्शय इतना बड़ा सूत्र इसलिए नंबर में बहुत गड़बड़ हो गई है तो वेद कहता है सजदा अस्मा शरीरा दुक्रामक उपक्रामक कौशिक की उपनिषद तीन चार ये वही के लोका प्रयंत गति कौशित की उपनिषद एक दो तस्मान लोकाक पुनरे दस मोकाय कर्मणे चार चार छहदारण्य को उपनिषद ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं जीव का उत्क्रमण होता है गति होती है आगति होती है इसलिए वो विभू नहीं है सर्व व्यापक नहीं है और शरीर परिमाण भी नहीं है एवंच आत्मा आकाशण्यम दो दो बत्तीस ब्रह्म सूत्र शरीर परिमाण कैसे कहोगे जीव को अगर कहते हो तो हाथी का जीव कितना बड़ा होगा जितना बड़ा हाथी है फिर उसको चींटी बनना है अगले जन्म में तो इतना बड़ा जीव चींटी में कैसे समाएगा नविकार दो तैतीस अंत्यवस्थित चौभ नित्य अभिशेषा दो दो चौतीस इन ब्रह्म सूत्रों के द्वारा वेद व्यास ने सिद्ध किया कि जीव शरीर के बराबर नहीं है वो अणु है और अणु है इस बात को सिद्ध करने के लिए दस सूत्र बनाए उत्क्रांत गति नाम स्वात्मना च उत्तर यो न अणु अतछ्रुति रितिचे न इतरा अधिकारा स्वशब्दोन्मा चोध चंदन अवस्थित बैसे गुणा द्वा लोकवत व्यतिरेको गंधवत तथा चर्शयत पृथ गुपदेश ये दस सूत्रों में बताया जीव अणु ही है और हृदय में रहता है दूसरी बात ध्यान दो हृदय में रहता है अभ्युपमात हृदि ही वेद में भी ऐसा कहा है हा हृदि ही एस आत्मा ये प्रश्नोपनिषद तीसरे प्रश्न का छठवा मंत्र सवा ऐसा आत्मा हृदय छोपन शीन तीन और हृदय में रहकर सारे शरीर में व्याप्त रहता है यह भी वेद कहता है आलोमभ्य आ नखे भाजोग्योपनिषद आठ आठ एक ऐसा ये जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है लेकिन अनंत काल तक रहेगा ये कंपलसरी नहीं अगर दवा की जाए तो मरीज अच्छा हो जाए मायातीत हो जाए मायाधीश ने ध्यान रखना रसगम हेवायम लब्धवा नंदी भवती नंदो भवति नहीं आनंद युक्त होता है आनंद नहीं हो जाता ब्रह्म नहीं हो जाता यह जीव अनाज काल से मायाबद्ध है इसका रीजन भगवान से विमुख है तो इसका इलाज भगवान के सन्मुख हो जाए भगवान को पाले भगवान को जान ले तमाम वेद मंत्रों पुराणों और तमाम ग्रंथों के द्वारा आपको बताया गया उसको जान कर ही कोई माया से उत्तीर्ण हो सकता है परमानंद पा सकता है लेकिन जब जानने चले तो सब ने जवाब दे दिया एक खबरदार उसके जानने की प्लानिंग न करना तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है ऐसा तुम्हारी इंद्रियां इंद्रिया तुम्हारे मन तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे जो कुछ है उपकरण सब माइक फिर हमने और रिसर्च किया तो पता चला वो तो जिस पर कृपा कर देता है और अपनी दिव्य शक्ति दे देता है वो भगवान को पा सकता है जान सकता है लोगों ने पाया है उसकी भी शर्त है वो भी आपको बताई गई नंबर एक कर्म नंबर दो ज्ञान नंबर तीन भक्ति ऐसा बताया गया लेकिन जब पोस्टमार्टम किया गया विस्तार पूर्वक समालोचना की गई तो पता चला अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है तीन ऊन नहीं है क्यों क्योंकि कर्म मार्ग जो है वो एक तो उसको जानना कठिन इतना विस्तृत है तो नंत पारस्य कर्म कांड चौधव भाग्र भाग भाग भागवत ग्यारह सत्ताईस है और भगवान ने भी कहा है धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदुर ऋषयो नापि देवा अरे स्वयं भगवान कहते हैं किचस्ते किमूद्य विकल्पे इत्याम लोके नान्यो मतभेद कश्चन मेरे सिवा कोई नहीं जानता और अगर कोई जान भी ले और कर भी ले विधिवत तो उसका फल स्वर्ग वहा क्या है वही है जो यहां है वही दुख वही अशांति वही टेंशन वही माया का अधिकार वही काम क्रोध लोभ मोह और वो भी कुछ दिन का तो हमको तो दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है वो तो नहीं होने वाला स्वप्न में नहीं फिर ज्ञान पर विचार किया गया तो पहले अधिकारित्व तो पर विचार किया गया ज्ञान का अधिकारी कौन है क्योंकि कर्म के अधिकारी तो सब हैं, ज्ञान का अधिकारी पूर्ण निर्भिण्न होता है अधूरा निर्भिण्न नहीं संसार से कोई पॉइंट वन परसेंट अटैचमेंट ना हो मेन चीज वैराग्य है वैसे तो विवेक वैराग्य समाधि सर्व संपत्ति मुख्युत्व चार चीजें बताई गई हैं अधिकारी बनने के लिए लेकिन उन चारों का सारांश है वैराग्य वैराग्य माने संसार से न राग न द्वेष संसार माने भगवान को छोड़कर जो बचा उसका नाम संसार वो क्या है अ ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तन अर्जुन कर्मणाम परिणामचाद मंगलम ब्रह्म तक संसार है और वह अनंत है एक ब्रह्मांड नहीं ब्रह्मांडानी बहून पंकज भवान प्रत्यंड जैसे खिड़की से आप लोगों ने देखा होगा सफेद सफेद तमाम अणु अंदर आते हैं लाइट में ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रूम से निकलते हैं प्रवेश होते हैं प्रलय होता है प्राकट होता है ये ब्रह्मांड जो आपका है तो पचास करोड़ जोजन का है सबसे छोटा है ये चार मुंह के ब्रह्मा का ब्रह्मांड है ऐसे ही सौ मुह का ब्रह्मा होता है हजार मुंह का लाख मुंह का करोड़ मुंह का अरब मुंह का ब्रह्मा होता है जितने मुंह का ब्रह्मा होता है उतने बड़ा उसका ब्रह्मांड होता है इतना बड़ा संसार है इतने बड़े संसार में न कहीं राग हो न कहीं द्वेष हो दोनों बातें ध्यान रखिएगा एक बात ही समझते हैं लोग राग ना हो जो परिणाम राग का वही परिणाम द्वेष का होता है दोनों का एक फल देखो राग से गोपियों को गोलोक मिला और द्वेष से शिशुपाल वगैरह को गोलोक मिला अरे डरने से कंस को गोलोक मिला काम भाव से प्यार करने वाली गोपियों को भी गोलोक मिला ये राग है और द्वेश है दोनों से एक फल जैसे लोहा और पारस दोनों को लाव पास में प्यार से मिला दो जैसे मम्मी और पापा और और बीबी से प्यार करते हो ऐसे धीरे से मिला दो सोना बना लड़ा दो गुस्से में अब भी सोना बनेगा बाई चांस दोनों लड़ जाएं कहीं अब भी सोना बनेगा ऐसे ही शंकराचार्य ने भी मान लिया ये बात कि कुल्हाड़ी से भी अगर पारस को मारोगे तो भी वो सोना बनेगा देशादी विद्य प्राप्ति द्वेश भी लौहशला निबहि स्पर्शास्म स्वर्ण में लौहम तथा प्राप्ति शंकराचार्य इसलिए संसार से अनुकूल भाव से प्यार है तो भी खतरा वही संसार मिलेगा और दुश्मनी अगर है उसका भी वही फल संसार मिलेगा साइंस क्या है कि ये मन एक लाह का बर्तन है समझ लो लाह होती है ना जिससे ये पोस्ट ऑफिस में लोग मोहर वगैरह बनाते हैं आग में डालो तो पिघल जाती है ऐसे ये हृदय है जैसे राग से पिघल जाता है जिससे राग होगा प्यार होगा वो समा जाएगा ये पिघल जाएगा हृदय उसके लिए झुक जाएगा इसी प्रकार जहां दुश्मनी होगी उसके लिए भी वो पिघल जाएगा उसके अंदर आ जाएगा राग और द्वेश दोनों में जिसके प्रति होगा वो हृदय में समा जाएगा इसीलिए तो शिशुपाल कंस आज को गोलोक मिला आसीनाषम भुंजान परितायानो ऋषि केश मपश्यत तमयम जगत गोपियों का क्या हाल था यही हाल था जित देखूं तित मई है अरे सभी भक्तों का वही हाल होता है सी राम मय सब जग जानी उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु माया देख जगत सर्वत्र राम को देखते हैं सर्वत्र वासुदेव सर्वमिति श्री कृष्ण को देखते हैं ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को देखते हैं आत्मज्ञानी आत्मा को देखते हैं और संसार वाले संसार को देखते हैं वैराग्य ही प्रमुख है अधिकारित्व में उसमें उन्होंने लिखा है श्रम श्रम श्रम बार बार शांतोदानता मन पर कंट्रोल होना चाहिए तो ये बात कृपालु की समझ में नहीं आई है महापुरुष लोग क्यों लिखते हैं क्या है वो लोग जान है बड़े बड़े बुद्धिमान है वो भगवान ने गीता में कहा कि विषया विवर्त निराहार देना रस बरजम रसोप्य परम दृष्ट नि दूसरे अध्याय का उनसठवा श्लोक अर्जुन अगर कोई खाना पीना छोड़ दे तो दम मिल जाएगा और दम दान तो हो जाएगा इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेगा अब बिचारे से जब बोला नहीं जाएगा बैठा नहीं जाएगा बिना खाए पिए तो क्या इंद्रियां बरक करेंगी उसकी तो, तो दान तो हो ही जाएगा लेकिन फिर भी मन नहीं मानेगा रसगुल्ला का याद करेगा मम्मी की याद करेगा जब तक होश में रहेगा रसो बसना रसना ने बासना मन की बासना नहीं जाएगी देखो आप लोगों ने देखा होगा बहुत से वृद्ध बीमार बिल्कुल मृत्यु का समय है अरे खिला दो और उनके जो होते हैं प्रियजन वो कहते हैं खिला खिलाडो अब में इसका आत्मा अटकी हुई है रसुआ रहा हलुआ खाया कि वो अटकी हुई चली जाएगी अच्छा एक संसार के मूर्खों का है यानी मन की बासना भगवत प्राप्ति पर ही जाएगी उसके पहले नहीं जा सकती देखो कुछ देर के लिए आप लोग गहरी नींद में सो जाते हैं वहा कोई बासना आपको नहीं रहती हाँ कोई फीलिंग नहीं होती नहीं रहती है कहा रहती है जी अच्छा जागे तो हा है, है मरी नहीं वो तो बैठी है जैसे ही जागे ओ बेटा बीमार है ओ, ओ, ओ। ये क्या होने लगा भाई <laughs> तुम तो बड़े आराम से सो रहे थे अरे वो बासना थी गई नहीं तो ऐसे तो क्या है इंजेक्शन लगा दो तो चली जाएगी <laughs> थोड़ी देर के लिए तो ये मन की बासना तो माया निवृत्ति पर ही जाएगी इसीलिए ब्रह्मा ने कहा था आरोही कृष्ण परम पदम तथा ब्रह्मा ने कहा मनु ने कहा ज्ञानम क्षरती अरे शंकराचार्य ने भी कहा आरूढ़ोगों की निपात्यते धा अधिकारी की बात कौन करे अंतिम चोटी पर ज्ञान की जा करके सातवीं भूमिका अज्ञान भ्रांति दो आवरण तीन परोक्ष ज्ञान चार अपरोक्ष ज्ञान पांच दुख निवृत्ति छत सात सात भूमिकाएं होती हैं ज्ञान की एक से एक ऊंची एक के बाद दूसरी पर जाओगे फिर तीसरी पर जाओगे और अंतिम है तृप्ति लेकिन ध्यान दो तृप्ति किसकी होती है आत्मा की नहीं मन की ये जो ज्ञानियों की समाधि होती है ब्रह्म ज्ञानियों की बात कर रहा हूं ये समाधि अंतकरण की उपाधि पर होती है ये निरुपाधि समाधि नहीं है निरुपाधि समाधि तो मरने के बाद होती है उसके पहले नहीं हो सकती वो अंतकरण के उपाधि के ऊपर समाधि होती है और ब्रह्म ज्ञान अगर नहीं है खाली आत्मज्ञान वाली समाधि है तो वो तो अधकचरा है बिचारा जहां समाधि से आप बाहर आए फिर दबोच लिया माया ने जैसे किसी को मधुमक्खी काटने लगे तो वो पानी में डूब जाए तो मधुमक्खी बाहर मंडराएंगी वो पानी में नहीं जा सकती लेकिन बाहर देखती रहती है कि ये ऊपर तो आएगा ही और जैसे वो ऊपर आया फिर हमला किया मक्खियों ने ऐसे ही आत्मज्ञानी जब समाधि से बाहर आता है तो ये एकांतरो हमला कर देते हैं उसके ऊपर और पतन हो जाता है जड़ भरत शरीके अरे जड़ भरत से भी आगे जो जीवन मुक्त हो गए हैं भाषणा भाष्य कहता है जीवन मुक्ता आप पुनर्बंधनम जानती कर्म भी यद्यचिंत्य महाशक्त भगवत पराधीना भगवान को छोड़कर कोई भी विधि हो ज्ञान हो साधना हो वो तो माया को पारी नहीं कर सकता एक याद कर लो सब लोग रट लो ज्ञानी कर्मी तपस्वी कोई हो तो मामेव एव शब्द लिखा है केवल भगवान की कृपा से माया जाएगी और जब माया जाएगी तभी वो श्रीमान जी आएंगे अरे वो श्रीमान जी तुम्हारे ठाकुर जी उसके पहले वो आए आएंगे नहीं अरे अगर आएंगे भी हैं हाँ भी तो चोरी चोरी बैठे हैं आपके काम के नहीं है ब्रह्मा कहता है ध्यान दो प्रयास मुद पास्य जीवंत सन्मुखरिता श्रुतिगता तनुब मनोभी प्रायशो जित जितोप्यिलोक्या दसम स्कंद के चौदाहवें अध्याय का तीसरा श्लोक जो ज्ञान ख्यान का चक्कर छोड़ देते हैं कि अंत में तो झक मार करके आना पड़ेगा श्री कृष्ण की शरणागति में ये करोड़ों जन्म खराब करें क्यों जब समझ गया कोई पहले ही तो ज्ञाने प्रयास मुद उस मार्ग में जाते ही नहीं कहीं भी बैठ गया अकेले में कहीं भी हो मंदिर में भाई वृंदावन में है जी स्मशान में लैट्रीन में गंदी से गंदी जगह में जहा जहां बैठ गया यद्यदव कुलो कंस्य कंसदिशा कोई कायदा कानून नहीं है भगवान के यहां वो कहते हैं कि प्रभु व्यापक सर्वत्र अरे मैं सब जगह रहता हूं नहीं तो पंगले लोग कहें हमारे पैर नहीं है और तुम यहां से पचास फुट दूर हो हम कैसे आएं भगवान कहते हैं अरे भाई मैं सब जगह हूँ और समान रूप से हूँ वृंदावन में बड़े भगवान नहीं रहते सब जगह एक से है पुरुष है वेदग्वम सर्वम ईशावा को दुती आय तस्थुर सब भगवत स्वरूप है इसलिए कहीं भी बैठकर और भगवान का स्मरण करते हुए संतों के द्वारा तत्व ज्ञान और भगवत विषय सुनते हुए अजित भगवान को जीत देते हैं और ज्ञानी हजारों जन्म घूमता घामता गिरता पड़ता पचास बार फिर नाक रगड़ता है श्री कृष्ण के पास आकर के जैसे शंकराचार्य आए श्री कृष्ण के पास नाराज हम समझ गए आप कैसे काम बनेगा अभी तक अकड़े थे लिख रहे थे श्री कृष्ण तो मायोपाधि विशिष्ट ब्रह्म है और निर्गुण निर्विष्का निराकार ब्रह्म जो है वो माओपाध रहित ब्रह्म है उसी की प्राप्ति करना चाहिए अपनी मां को भक्ति का उपदेश दिया और कहा भक्त गम्यो भव हेतु है तु वेदांत सिद्धांत सार संग्रह एक ग्रंथ है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें एक कोटेशन भक्ति ही के भक्त एक, एक भक्ति से ही ये भाव से मुक्ति हो सकती है और कोई ज्ञानवान वान कर्म वर्म ये सब संसार की चीजें दे सकते हैं रिद्धि सिद्धि अरिमा अखमा गरिमा तो वहां और सामान मोक्ष नहीं मिलेगा और भगवत सेवा नहीं मिलेगी ये दो चीज नहीं मिलेगी ये तो बिना भक्तियानम कदापि न जायते भक्ति निष्ठो भव नारायणोपनिषदेद कह रहा है फिर कहता है ब्रह्मा श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदास्य विभो कंस केवल बोध लब्ध है श्रेय भक्तिम कल्याण की जो सोपान है उसकी सीढ़ी है असली जड़ है भक्ति है आपके पास जाने की सीढ़ी केवल एक है भक्ति से श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो जो उसको छोड़ देते हैं और उछल के जाना चाहते हैं क्लिश्चंती ये केवल बोध लब्ध हम जान लेंगे ब्रह्म को तो तेषा मसऊ कल शिष्य ते नान्य था स्थूल तुषावघाती एक आदमी धान को कूट रहा था दूसरा आदमी देख रहा था हे सफेद सफेद क्या निकल रहा है भाई नहीं ये चावल है जी खाके देखिए उबालते इसको ऊपर हाँ। तो बड़ा कड़ा कड़ा हाँ। तो जो ऊपर वाला छिलका पड़ा रह गया था वो उसको ले गया फिर से दूसरा आदमी कहे देखो जी इसको ऐसे ऐसे कूटेंगे जिसमें सफेद सफेद निकलेगा उसको कूटने लगे वो भूसी हो गई <laughs> आटा बन गया उसका कूटते कूटते उसमें कुछ निकले ही नहीं क्योंकि वो तो निकल चुका था पहले ऐसे ही भक्ति को छोड़कर जो ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं हुए भोले भाले लोग भूसी ही पाते हैं चावल नहीं पाते कोई फल नहीं मिलता उनको महाराज कहते हैं उनकी भी सुन लो नुत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम निरंजनम नैषकर्म्यम ज्ञानम हो हाँ। अगर हम ये भी मान लें कि किसी ने भक्ति के द्वारा और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया निरंजन ज्ञाता ज्ञे ज्ञान तीनों समाप्त हो गए अंतिम चोटी में पहुंच गया तो भी उसको दास्ता नहीं मिलेगी भगवान की ओ भगवान में मिल गया क्या मिला ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद मिला प्रेमानंद तो नहीं मिला ना तो आपको मालूम है दोनों में क्या अंतर है क्या अंतर है अरे अनंत आनंद है ब्रह्मानंद हाँ हाँ अनंत तो है <laughs> लेकिन ब्रह्मानंदो भवे देशो चेत परार्ध गुणीकृता नईति भक्ति सुखा भो दे परमाणु तुला ब्रह्मानंद मैं अगर परार्ध का गुणा करो परार्ध माने ब्रह्मा की आधी उम्र ब्रह्मा की कितनी उम्र है आप लोग जानते होंगे 3110 हजार एक खरब चालीस अरब वर्ष इतनी बड़ी उम्र है तो उसका आधा क्या हुआ पंद्रह सो खरब बीस अरब से गुणा करो ब्रह्मानंद में तो भी वो परमाणु तुला में भक्ति के एक बूंद का मुकाबला नहीं कर सकता इतना रस है प्रेमानंद में क्या प्रमाण हम बताएंगे प्रमाण देंगे ऐसे कोई वाक्य नहीं बोलते लेकिन गधे की अकल से पहले समझ लो एक मां को बच्चा होने वाला है हा बड़ी खुश है हा ड रहा है अंदर हिल रहा है पैर चला रहा है कि फीलिंग होती है मां और पेट बढ़ता जाता है अनेक लक्षण होते हैं माओ को मालूम है मुझे नहीं मालूम ठीक ठीक तो बहुत खुश होती है पहला बेटा हो रहा है बेटी हो रही जो हो रहा है और सहेलियों से भी बहुत हंस हंस के बात करते हैं आजकल क्या बात है जी वो बात है मेहमान आने वाला है वो मेहमान है मुसीबत है कि मेहमान है अरे उसको पालोगे पोसोगे पढ़ाओगे लिखाओगे बड़ा होगा तो कहेगा मम्मी नमस्ते तुम उधर जाओ हम इधर जा रहे हो कलयुग है ना तो यहाँ संतानें ऐसी होती है लेकिन जब वो पैदा हो गया सामने आ गया थोड़ा साल दो साल तीन साल का हो गया अंघुटने के बल चलता है तो भाषा में बोलता है अनेक प्रकार की मूर्खता की बातें करता है तो उसकी मूर्खता की बातों को सुनकर मां शैतान हो गया है शैतान माने राक्षस अपने बेटे को शैतान कह सब माए ऐसे बोलती है शैतान हो गया है अरे शैतान हो जाएगा तो तुम जिंदा रहोगी तुमको खा जाएगा वो हा बड़े विभोर है मम्मी भी डैडी भी और भी सब जो उनके खास खास है तो अब मैं से पूछो कि क्यों मम्मी जी जब तुम्हारे पेट में था उस समय तुमको जो फीलिंग और सुख मिल रहा था और अब उसकी शकल देख के उसको चिपटा के उसकी अनेक हरकतें देखकर जो सुख मिल रहा है इन दोनों में अंतर है अरे क्या बात करते हो अनंत गुना अंतर है आ, वो पेट वाले को अब क्या उसको कीमत है इसके आगे तो ऐसे ही निराकार ब्रह्मानंद और साकार प्रेमानंद दो नहीं है एक ही ब्रह्म है श्री कृष्ण है उन्हीं का आनंद निराकार का भी है उन्हीं का साकार का भी है लेकिन उसमें पहला क्षण है ऐसी कुछ बात है वो क्या बात है हम आगे बताएंगे आपको लेकिन मोटी अकल में समझ लीजिए कि ब्रह्मा ब्रह्मानंद से प्रेमानंद में इतना बड़ा बिलक्षण है इसलिए कहता है कहते हैं स्रूत जी की अगर भक्ति को छोड़कर और ज्ञान में कोई जाता है तो पूर्ण ज्ञान पा के भी वो तो भक्ति का रस न पाने से बिचारा विचारा अभागा है इतना अधिक परिश्रम करके भी और अपने प्रभु का पूरा रस नहीं पा सका अधूरा पाया उनके प्रकाश का रस पाया उनका रस नहीं पाया किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल प्रकाश स्वरूप होता है ब्रह्मदत्त न ना नाम न ना रूप न गुण न लीला न धाम न जन कुछ नहीं काली प्रकाश उसी में इतना आनंद है क्योंकि वो श्री कृष्ण का प्रकाश है ना तो वो कोई आपके भौतिक लाइट नहीं है तो इस प्रकार ज्ञान के द्वारा भी न माया निवृत्ति होगी और न आनंद प्राप्ति होगी हमारा लक्ष्य जो है वो दो में एक भी हल नहीं होगा लेकिन आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि ज्ञानी लोग तो कहते हैं हमारा रस बड़ा है आप भक्ति मार्ग के प्रचारक हैं आप कहते हैं हमारा रस बड़ा है दो भक्त भगवद उपदिष्ट क्ले साधक मुक्ति दोनों से हो जाती है शंकराचार्य कह रहे हैं अरे मुक्ति क्या चीज है तुम बड़ी तारीफ कर रहे हो मुक्ति हो जाती है मुक्ति तो चाहते ही नहीं भक्त और भक्त को छोड़ दो शंकराचार्य क्या कह रहे हैं काम्यो उपासन आर्थ अंत्य किंचित केचित् स्वर्ग मथा पवर्ग मपरे योगादि मेरे योगादिजग्दि अस्मा यदुनंदना घृजुगलध्याना किम् लोकेन दमेन किृपतिनागापर्गै क्या मुझे अपवर्ग नहीं चाहिए मोक्ष नहीं चाहिए हम तो नंद नंदन के पादार बिंद के मकरंद के मिलंद बनेंगे शंकराचार्य भी बोलने लगे शंकराचार्य बहुत बड़े रसिक थे लेकिन इनकी ऐणी बैनी चाल महापुरुष लोग ही जानते हैं साधारण लोग तो विक्षिप्त हो जाएंगे हाँ। अरे शंकराचार्य तो शंकर जी के अवतार है ये खिलाफ बोलने के लिए आए थे भगवान के शंकर जी के अवतार और भगवान के खिलाफ बोलने आए थे हाँ? ये कैसी बात है बात है कल बताएंगे बोली लाड़ली लाल की